श्रीमद्भागवत महापुराणादश स्कंध अथ अच्छा, तयविशोध्याय एकक्षुब्राह्मण कास तई प्रवश्यम भिक्षुम अवधूतम असज्जना दृष्टि पर्यभवनुद्र बहवी परिभूति वह भिक्षुक अवधूत बहुत बूढ़ा हो गया था दुष्ट उसे देखते ही टूट पड़ते और तरह तरह से उसका तिरस्कार करके उसे तंग करते के त्रिवेणुम जघ्रे के पात्रम कमंडलुम पीठम चय केम च कंथाम चिराण के, के कोई उसका दंड छीन लेता तो कोई भिक्षा पात्र ही झटक ले जाता कोई कमंडलू उठा ले जाता तो कोई आसन रुद्राक्ष माला और कंथा ही भाग जाता कोई तो उसकी लंगोटी और वस्त्र को ही इधर उधर डाल देते दर्शि मुहे अन्य भैक्ष संपन्नम भुंजान सरी तटे मुत्री चपा पिष्ठाह खीवंत्य चमोर्धन ही याचम वाच यंतीड़यंती न भक्त कोई कोई वे में देकर और कोई दिखला दिखलाकर फिर छीन लेते जब वह अवधूत मधुकरी मांग कर लाता और बाहर नदी तट पर भोजन करने बैठता तो पापी लोग कभी उसके सिर पर मूत देते तो कभी थूक देते वे लोग उस मौनी अवधूत को तरह तरह से बोलने के लिए विवश करते और जब वह इस पर भी न बोलता तो उसे पीटते तर्ज तर्जयंत परे भागी ते नो यमिन बदनंतिरम के बद्यताम बद्यताम कोई उसे चोर कहकर डांटने दपटने लगता कोई कहता इसे बांध लो बांध लो और फिर उसे रस्सी से बांधने लगते क्षिपंथे के वजानत एस धर्मजठ क्षीण वित्त इवामृत्तिम अग्रहत स्वजो स्वजनोजित कोई उसका तिरस्कार करके इस प्रकार ताना करते कि देखो देखो अब इस कृपण ने धर्म का ढोंग रचा है धन संपत्ति जाती रही स्त्री पुत्रों ने घर से निकाल दिया तब इसने भीख मांगने का रोजगार लिया है अहो ये स महासारो धमान मौन हे न साधि अत्यरथम भगवत निश्चय ओहो देखो तो सही यह मोटा तगड़ा भिखारी धर्म में बड़े भारी पर्वत के समान है यह मौन रहकर अपना काम बनाना चाहता है सचमुच यह बगुले से भी बढ़कर ढोंगी और दृढ़ निश्चय है संकेत निरुद्धुर यथा के रनकम दिजम कोई उस अवधूत की हंसी उड़ाता तो कोई उस पर अधोवायु छोड़ता जैसे लोग तोता मैना आदि पालतू पक्षियों को बांध लेते या पिंजड़े में बंद कर लेते हैं वैसे ही उसे भी वे लोग बांध देते और घरों में बंद कर देते एवं सभौतिकम दुखम दैविकम दैहिकम चेत भोक्तव्यम आत्मनोदिष्टम प्राप्तम प्राप्तम अबुद्यता किंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेता उसे कभी ज्वर आदि के कारण दैहिक पीड़ा सहनी पड़ती कभी गर्मी सर्दी आदि से दैवी कष्ट उठाना पड़ता और कभी दुर्जन लोग अपमान आदि के द्वारा उसे भौतिक पीड़ा पहुँचाते परंतु भिक्षुक के मन में इससे कोई विकार ना होता वह समझता कि यह सब मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है और इसे मुझे अवश्य भोगना पड़ेगा परिभूत हिमा गाथाम अगतन राधम धितिमास्थाय यद्यपि तरह तरह के तिरस्कार करके उसे उसके धर्म से गिराने की चेष्टा किया करते फिर भी वह बड़ी दृढ़ता से अपने धर्म में स्थिर रहता और सात्विक धैर्य का आश्रय लेकर कभी कभी ऐसे उद्गार प्रकट किया करता द्विज उवाच ना जनो मे सुख दुख हेतु तो न देवतात्मा ग्रह कर्म काला मना परम कारण माँ बनंते संसार चक्रम परिवर्त ब्राह्मण कहता मेरे सुख अथवा दुख का कारण न ये मनुष्य हैं न देवता हैं न शरीर है और न ग्रह कर्म एवं काल आदि ही हैं श्रुतियाँ और महात्मा जन मन को ही इसका परम कारण बताते हैं और मन ही इस सारे संसार चक्र को चला रहा है मनो वही सजते भली यतर्मा विलक्षणाली शुक्ला कृष्णान्यथ लोहितावर्ण सु सचमुच यह मन बहुत बलवान है इसी ने विषयों उनके कारण गुणों और उससे संबंध रखने वाली वृत्तियों की सृष्टि की है उन वृत्तियों के अनुसार ही सात्विक राजस और तामस अनेकों प्रकार के कर्म होते हैं और कर्मों के अनुसार ही जीव की विविध गतियाँ होती है अनिह आत्मा मन सा समीहता हिरणव उद्विचअ मन स्वलिंगम परिगृह कान जो सन्निबद्ध हो गुण संगत हो मन ही समस्त चेष्टाएं करता है उसके साथ रहने पर भी आत्मा निष्क्रिय ही है वह ज्ञान शक्ति प्रधान है मुझ जीव का सन, सनातन सखा है और अपने अलुप्त ज्ञान से सब कुछ देखता रहता है मन के द्वारा ही उसकी अभिव्यक्ति होती है जब वह मन को स्वीकार करके उसके द्वारा विषयों का भोक्ता बन बैठता है तब कर्मों के साथ आसक्ति होने के कारण वह उससे बन जाता है दानम स धर्मो निमो यमश्च सुत कर्माण चुता सर्वे मनो निग्रह लक्षणाता परो ही योगो मन साम दान अपने धर्म का पालन नियम यम वेदाध्ययन सत्कर्म और ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्यादि श्रेष्ठवत इन सब का अंतिम फल यही है कि मन एकाग्र हो जाए भगवान में लग जाए मन का समाहित हो जाना ही परम योग है समात यशांत दानाद भी किम वध तम असहयतम ये मनोविन्ह दानादिश्चेद परम कि जिसका मन शांत और समाहित है उसे दान आदि समस्त सत्कर्मों का फल प्राप्त हो चुका है अब उनसे कुछ लेना बाकी नहीं है और जिसका मन चंचल है अथवा आलस्य से अभिभूत हो रहा है उसको इन दानादि शुभ कर्मों से अब तक कोई लाभ नहीं हुआ मनोवशे ने भवन देवा मन से नान्य वशम समे थी भिष्मो देव सहस सही जान युद्धा वसे तम सही देवा देवा। सभी इंद्रियाँ मन के वश में हैं मन किसी भी इंद्रिय के वश में नहीं है यह मन बलवान से भी बलवान अत्यंत भयंकर देव है जो इसको अपने वश में कर लेता है वही देव देव इंद्रियों का विजेता है शत्रु शत्रुमसह्य बेगम अरुण तुद तधि के सद गृहमर हृत मित्राणुधासी नुन विमूढ़ सच मुच मन बहुत बड़ा शत्रु है इसका आक्रमण असह्य है यह बाहरी शरीर को ही नहीं हिजियादी मर्म स्थानों को भी भेजता रहता है इसे जीतना बहुत ही कठिन है मनुष्यों को चाहिए कि सबसे पहले इसी शत्रु पर विजय प्राप्त करें। परंतु होता है यह कि मूर्ख लोग इसे तो जीतने का प्रयत्न करते नहीं दूसरे मनुष्यों से झूठ मूठ झगड़ा बखेड़ा करते रहते हैं और इस जगत के लोगों को ही मित्र शत्रु उदासीन बना लेते हैं देह हम मनोहमा गृह ममाहमित्यंधियो मनुष्यः ऐसो हम्यो यमि भ्रमेढ़ पारे तमसी भ्रमंथी साधारणतः तो मनुष्यों की बुद्धि अंधी हो रही है तभी तो वे इस मनकल्पित शरीर को मैं और मेरा मान बैठते हैं और फिर इस भ्रम के फंदे में फंस जाते हैं कि यह मैं हूँ और यह दूसरा इसका परिणाम यह होता है कि वे इस अनंत अज्ञान अंधकार में ही भटकते रहते हैं जनस्तुहेतु सुख दुखेत किमनश्चात्रीमय जिह्वाम खचित संदी सभी तेदनाजा कतमाय कुप्येत यदि मान लें कि मनुष्य ही सुख दुख का कारण है तो भी उनसे आत्मा का क्या संबंध क्योंकि सुख दुख पहुंचाने वाला भी मिट्टी का शरीर है और भोगने वाला भी कभी भोजन आदि के समय यदि अपने दांतों से ही अपने जीभ कट जाए और उससे पीड़ा होने लगे तो मनुष्य किस पर क्रोध करेगा दुखस्य सहे तो यदि दे बतास्तु किम आत्मन तत्र यदंगमे न निहनते क्वचित कुे तक पुरुष स्वदेह यदि ऐसा मान ले कि देवता ही दुख के कारण है तो भी इस दुख से आत्मा की क्या हानि क्योंकि यदि दुख के कारण देवता हैं तो इंद्रियाभिमानी देवताओं के रूप में उनके भोक्ता भी तो वे ही हैं और देवता सभी शरीरों में एक है जो देवता एक शरीर में है वे ही दूसरे में भी हैं ऐसी दशा में यदि अपने ही शरीर के किसी एक अंग से दूसरे अंग को चोट लग जाए तो भला किस पर परोत किया जाएगा आत्मा यदि सुख दुख हेतु तो किमत तथ निजस्वभाव नयात्मो यदि, यदि तन्वशाषात क्रुद्धे तक न सुखम न दुखम यदि ऐसा माने कि आत्मा ही सुख दुख का कारण है तो वह तो अपना आप ही है कोई दूसरा नहीं क्योंकि आत्मा से भिन्न कुछ और है ही नहीं यदि दूसरा कुछ प्रतीत होता है तो वह मिथ्या है इसलिए न सुख है न दुख फिर क्रोध कैसा क्रोध का निमित्त ही क्या ग्रहानिमित सुख दुखेत कि जनस्य ते ब्रहैर्ग्रह से पीड़ा क्रुद्यकमी पुरुष यदि ग्रहों को सुख दुख का निमित्त माने तो उनसे भी अजन्मा आत्मा की क्या हानि उनका प्रभाव भी जन्म मृत्युशील शरीर पर ही होता है ग्रहों की पीड़ा तो उनका प्रभाव ग्रहण करने वाले शरीर को ही होती है और आत्मा उन ग्रहों और शरीरों से सर्वथा परे है तब भला वह किस पर क्रोध करे कर्मास्तु तो सुख दुख दुखेत हिमात्म सुपर्ण क्रोधे कस्म कर्म मूलम यदि कर्मों को ही सुख दुख का कारण माने तो उससे आत्मा का क्या प्रयोजन क्योंकि वे तो एक पदार्थ के जड़ और चेतन उभय रूप होने पर ही हो सकते हैं जो वस्तु विकार युक्त और अपना हिताहित जानने वाली होती है उसी से कर्म हो सकते हैं अतः वह विकार युक्त होने के कारण जड़ होनी चाहिए और हिताहित का ज्ञान रखने के कारण चेतन किंतु देह तो अचेतन है और उसमें पक्षी रूप से रहने वाला आत्मा सर्वथा निर्विकार और साक्षी मात्र है इस प्रकार कर्मों का तो कोई आधार ही सिद्ध नहीं होता फिर क्रोध किस पर करें कालस्तु हेतु सुख दुखेत कि तत्मकोशो नाग्नेपो न हिमस्त तथ्या क्रुद्धे तक न पर यदि ऐसा माने कि काल ही सुख दुख का कारण है तो आत्मा पर उसका क्या प्रभाव क्योंकि काल तो आत्म स्वरूप ही है जैसे आग आग को नहीं जला सकती और बर्फ बर्फ को नहीं गला सकता वैसे ही आत्म स्वरूप काल अपने आत्मा को ही सुख दुख नहीं पहुंचा सकता फिर किस प्रकोच किया जाए आत्मा शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत है न कनचित क्वापे द्वंद्व पराग परत पर यथा हम संसत रूपिण सवं प्रबुद्धो निभेद भूत आत्मा प्रकृति के स्वरूप धर्म कार्य लेष संबंध और गंध से भी रहित है उसे कभी कहीं किसी के द्वारा किसी भी प्रकार से द्वंद का स्पर्श ही नहीं होता वह तो जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने वाले अहंकार को ही होता है जो इस बात को जान लेता है वह फिर किसी भी भय के निमित्त से भयभीत नहीं होता एतांत आस्थाय परात्मनिष्ठा अध्यासिताम पर्वतमय महर्षि भी अहम तरश्याम दुरंत पारम तमो मुकुंदा बड़े बड़े प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस परमात्मनिष्ठा का आश्रय ग्रहण किया है मैं भी इसी का आश्रय ग्रहण करूंगा और मुक्ति तथा प्रेम के दाता भगवान के चरण कमलों की सेवा के द्वारा ही इस तुरंत अज्ञान सागर को अनायास ही पार कर लूँगा श्री भगवान वाच निर्विद्यन द्रविणो ग्रम प्रब गयटमान निरा सद्भि अकम्पितो उम निम्राह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी उस ब्राह्मण का धन क्या नष्ट हुआ उसका सारा क्लेश ही दूर हो गया अब वह संसार से विरक्त हो गया था और संन्यास लेकर पृथ्वी में स्वच्छंद विचर रहा था यद्यपि दुष्टों ने उसे बहुत सताया फिर भी वह अपने धर्म में अटल रहा तनिक भी विचलित न हुआ उस समय वह मौनी अवधूत मन ही मन इस प्रकार गीत गाया करता था सुख दुख प्रदो नान्य पुरुष सात्म विभ्रम मित्रो उदासीन हरिपुव संसार उद्धव जी इस संसार में मनुष्य को कोई दूसरा सुख या दुख नहीं देता यह तो उसके चित्त का भ्रम मात्र है यह सारा संसार और इसके भीतर मित्र उदासीन और शत्रु के भेद अज्ञान कल्पित है तस्मा सर्वात्मनाथ निगृहाण मनोधिया मैया वेश युक्त एतावाण योग संग्रह इसलिए प्यारे उद्धव अपनी वृत्तियों को मुझ में तन्मय कर दो और इस प्रकार अपनी सारी शक्ति लगाकर मन को वश में कर लो और फिर मुझ में ही नित्ययुक्त होकर स्थित हो जाओ बस सारे योग साधना का इतना ही सार संग्रह है या ये ताम भिक्षुणागिता धार्युण द्वंद यह भिक्षुक का गीत क्या है मूर्तमान ब्रह्म तत्व ब्रह्म निष्ठा ही है जो पुरुष एकाग्रचित्त चित्त से इसे सुनता सुनाता और धारण करता है वह कभी सुख दुखादि द्वंद्वों के वश में नहीं होता उनके बीच में भी वह सिंह के समान धारता रहता है ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमस्याम सहितायां एकादश स्कंधे त्रयोशोध्याय